नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में आशा करता आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आज के दो कलाकार हमारे साथ हैं जिनसे हम लोग अभी रूबरू होंगे विक्रांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ कीर्ति शर्मा सूरत से हमारे साथ जुड़ गए हैं और आशा करते हैं कुछ कलाकार और जुड़ेंगे हमारे साथ तब तक मैं चाहूंगा कीर्ति शर्मा एंड विक्रांत जी का परफॉर्मेंस सुनेंगे एक करके तो विक्रांत जी मैं चाहूंगा की एक छोटा सा परफॉर्मेंस आप सुनाइए और कार्यक्रम की शुरुआत में और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए भी आप कहाँ पर हैं क्या करते हैं हाँ जी पहले तो सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार मैं विक्रांत राय यूपी आजमगढ़ मैं बोले तो मैं सिंगिंग ही करता हूँ और परफॉर्मर हूँ कोरोना काल के चलते तो बाकी सब बंद पड़ा हुआ है <laughs> रेडियो मधुबन का स्टेज जो की हमें मौका दे रहा है और अलग अलग लोगों से रूबरू करवा रहा है और अपने टैलेंट को और निखारने का मौका दे रहा है और सीखने का मौका दे रहा है नई नई चीजें नई नई आवाजें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग और भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें और उनके स्टाइल तो काफी कुछ सीखने को मिला और काफी कुछ मिल रहा है तो बस यही है अपना <laughs> चलिए विक्रांत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आप इसी तरह परफॉर्म करते रहें हमारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं हैं और अभी हम लोग के जी भी हैदराबाद से आपको मैसेज किया है बहुत ही अच्छा लग रहा है उन्हें तो चलिए मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा गीत आप पेश करें उसके बाद कीर्ति शर्मा भी अपना परफॉर्मेंस सुनाएंगे हमें तो आइए एक गजल से शुरुआत करते हैं शहर दर शहर लिए फिर क्या बात शहर दर शह लिए फिर तनहाई को पो शहर दर शह लिए फिर तन तर, को नाम मै तू कौन सा न मैं तेरी शनासारे को शहर दे शहर लिए फिर तन को कोई महफिल हो कोई कोई महो कोई महप कोई महप कोई महप कोई महप हो तेरा नाम कोई हो तेरा नाम तो आ जाता है जानक साथ लगा रुसवा जानक सा रुसवाई को शहर दे लिए बिद tanhaai ko aa aa aa लिए बिर धन कोन सना कौ सना कौन मैं में तेरी सनासा लिए आई आइए एक छोटी सी कुमारी हमारे साथ जुड़ गई हैं सांधवी मैं चाहूंगा कि आप अपना श्लोक पढ़िए जब तक डॉक्टर साहब सेट हो आ जाएं सरस्वती करिष्यामि पद्मपत्रा देवी तरस्वती ओम शांती। ओम शांति शांति बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच बहुत सुंदर श्लोक आपने सुनाया में अच्छा लगा और आइए इस बीच हमारे गीतों के सिलसिले में गीतों के साथ डॉक्टर भी आ गए हैं डॉक्टर कमलेश पटेल जी हमारे साथ हैं और सूरज से हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है कैसे है आप बस बढ़िया है थैंक यू हमें ज्वाइनिंग करने के लिए और हमें मौका देने के लिए और आप अपर्मोलॉजिस्ट हैं आंखों के डॉक्टर हैं आशा करता हूं आज हमारे सारे दर्शक मित्रों को आंखों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगा और उसका ट्रीटमेंट वगैरह क्या है किस तरह से कौन कौन सी चीजें ट्रीट होती हैं और कैसे हमें आंखों का संभाल रखना है क्या करना है इस बारे में आपसे हम लोग जानने वाले हैं तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देख कर. तो डॉक्टर साहब पहले तो आप अपने बारे में बताइए अपने परिवार के बारे में बताइए और वर्तमान में आप क्या करते हैं वो भी बताए जी एम तो बहुत ही बेसिक कोर्स होता है हमारे लिए और उसके बाद में जब मुझे समझ में आया कि हमें किस विषय में आगे की पढ़ाई करनी चाहिए तब मुझे लगा अंदर से ही कि आख के बारे में करना चाहिए फिर तीन साल तक आग का जो एम एस करने के लिए हम इंदौर गए और फिर वहां से जब पता चला कि आग भी बहुत बड़ी चीज है दिखने में बड़े ही छोटी दिखे फिर उसमें आँख का जो पर्दा है उसका आगे का स्पेशलाइजेशन करने के लिए हम गए चित्रकूट चित्रकूट जो है बिल्कुल यूपीएम की बॉर्डर पे है एक जंगल को बीचे बीच बड़ा सा अस्पताल है सोचा नहीं था कभी कि इतना बड़ा अस्पताल इंडिया में होगा पर बहुत ही बड़ा अस्पताल था वहा पे और चार और खूब अच्छी तरह से बाकी पर्दे का भी काम सीखा और फिर वहां के वही के वहीं एक साल तक हम वही के वही कंसल्टेंट रहे और फिर 2018 से करीबन ढाई साल से हम यहाँ पे सूरत में है और यहाँ पे सूरत में रहते हुए आ, सारे के सारे पर्दे का यानी कि आग रेटिना का, का काम करते हैं और साथ में आग का बाकी सब काम भी करते हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से आप इस फील्ड में आए और फिर खास करके कुछ ट्रीटमेंट और कुछ स्पेशलाइजेशन के लिए आप चित्रकूट गए वहां से आप स्पेशलाइजेशन करके वापस गुजरात लौटे जी फैमिली में कौन कौन है अभी आपके साथ फैमिली में हाँ साथ में हमारी एक ब्यूटीफुल वाइफ है और एक बच्चा है जो कि करीबन तीन साल का है हाँ हाँ हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया उनके बारे में बताने के लिए और मैं चाहूंगा कि जैसे कि आंखों की बात शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आज के समय में जो कंप्यूटराइज सारी जमाना हो गया है मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं सभी को टच स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है और टच स्क्रीन यूज करते हैं लोग और लैपटॉप या मशीनरी के साथ उनका ज्यादा जुड़ाव है तो ऐसे में हमें किस तरह का प्रिकॉशन लेना है जबकि हम लोग कंप्यूटर uh, लैपटॉप या मोबाइल यूज करते हैं उसके लिए हमें क्या क्या टिप्स आप बताएंगे आंखों को uh, संभालें और आँखों की रोशनी बनी रहे हाँ, को, कोरोना काल के अंतर्गत सारे के सारे लोग ज्यादातर टाइम स्क्रीन पे रह गए चाहे बच्चे हो हाँ। चाहे एडल्ट्स हो सारे लोगों का स्क्रीन का टाइम बढ़ गया है ऐसी कंडीशन में जो सबसे कॉमनली जो कंडीशन खराब हमारी आंख में जो प्रॉब्लम आती है वो है ड्राई हमारी आंख सूखती है क्यों क्योंकि वो ज्यादा पलक जब हम ब्लिंक करते हैं वो ब्लिंकिंग कम हो जाता है तो हमें लगातार याद रखना चाहिए खास करके कि आंखें हमें लगातार स्क्रीन पे नहीं रखनी है जैसे उसके लिए एक रूल है रूल ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी ट्वेंटी यानी कि हर बीस मिनट पे बीस सेकेंड कम से कम बीस सेकेंड के लिए बीस फीट यानी कि छह मीटर दूर की चीजें देखे ये सिंपल सा रूल है ट्वेंटी ट्वेंटी पर वैसे बहुत असरकारक होता है कि हमारी आँख की जो तो नमी है वो ड्राई नहीं पड़ती है और बिल्कुल नवी बनी सी रहती है एक ये हो गया दूसरा स्क्रीन का टाइम अगर देखें तो जितना कम हो सके वो मिनिमाइज करना चाहिए क्यों क्योंकि अगर हम लगातार स्क्रीन पर रहें तो हमारा जो माइनस नंबर है जो मायोपिया है वो बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो एक ये भी काफी असरकारक चीज रहती है पर सबसे बेस्ट तो वही है कि ट्वेंटी, ट्वेंटी, ट्वेंटी, ट्वेंटी. हर 20 मिनट पे 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर की चीजें देख अच्छा अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद और एक सवाल आये कि श्री शाह मैसेज कर रहे हैं कि ध्यान से सुन भी रहे हैं उनको भी आंखों का कुछ थोड़ा सा केयर करना है सर एक डाउट है आई वीकनेस इज रिलेटेड टू स्लीप डिप्रवेशन और नॉट ज्यादातर समय तो नहीं होता है मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम स्लीप डिप्रावेशन से आई वीकनेस नहीं होती है पर फटीक होता है कि हमें थका थकावट सा लगता है ताकि हमें ऐसा लगता है, कि हमारी आई ओपन नहीं हो रही है तो वो फटीक होता है, जो कि स्लीप के कारण हो सकता है। अच्छा अगर अच्छा। आंखों में, तो में कमी आ रही है, अब है तो ये नींद के वजह से नहीं है नींद के वजह से आपको थकान महसूस होगा आप आंखों को अलग तरह से हम लोग को रिलैक्स करना होगा उसके लिए कुछ टिप्स हम लोग डॉक्टर साहब से सुनेंगे ही अभी और विक्रांत जी तब तक आप एक गीत हमें सुनाइए अच्छा लगेगा मैं। जी बिल्कुल तो आइए आप लोगों के बीच एक टाइप जिंदगी में फिर कोई आए जी जी हो जिंदगी में फिर कोई आए दरबा आए तो फिर कोई जाए हो oh, जिंदगी में फिर कोई आए न हो आए तो फिर कोई जाए न हो दे, दे कर मुझे पास में आंसू पहले कोई हंसाए न जिंदगी में फिर कोई आए न हो आए तो फिर कोई जाए न हो जिंदगी में फिर कोई आए नरबा हो आए तो फिर कभी जाए ayi hasaye narpa rabba ho rabba rabba ho rabba ho मेरी खुशिया में गम कोई दे गया हाथ तो जो लग है आंख भर आई इतना ना कोई सताए जिंदगी में फिर कोई आए न आए तो फिर कोई जाए नीदी गर्भ जयाख में आसू पहले कोई थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत सुनाने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं डॉक्टर कमलेश बहुत बहुत स्वागत है आपका तो फिर से एक बार और अभी अपर्णा नाइक ने एक सवाल पूछा है उन्होंने लिखा है प्लीज देअर एनी क्योर फॉर डिटेच रेटिना जी हाँ बिल्कुल जब पहले की बात होती थी जब आँख का विज्ञान है जो बहुत आगे नहीं बढ़ा हुआ था तब आग को हम बस एक ही चीज के लिए देखते थे कि मोतियाबिंद है ऑपरेशन करा लो मोतियाबिंद नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता और पर्दा है पर्दा की क्या स्थिति है कोई भी नहीं देखता था पर जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ते जा रहा है उस हिसाब से पर्दा जब उखड़ गया होता है यानी की डिटैच है उसका भी अब हम इलाज करने लग गए है तो बिल्कुल परदा जो उखड़ गया यानी रेटिना को फिर से अटैच करने के लिए यानी चिपकाने के लिए ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन में सफलता के रेट भी अब काफी बढ़ गए हैं तो इलाज बिल्कुल ही पॉसिबल है चलिए अपन राम आपने फिर लिखा है वो आपका जो सवाल है उसके लिए डॉक्टर साहब ने बताया जो अटैच हो गया है उसको फिर से जोड़ सकते हैं और सक्सेसफुल रेट बहुत ज्यादा है तो आप इसके लिए कनेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर साहब से और भी डिशे लेके आपको अगर करना चाहे तो जरूर कर सकते हैं इसके साथ एक और मैसेज आया है तो वही उठने के बाद 11 साल के बच्चे को अगर धुंधला दिखाई देता है तो उसका क्या इलाज है सर जी भी वो सही तो देखना होता है कि उसे सुबह उठते ही अगर धुंधला दिख रहा है तो कितने घंटों के लिए दिख रहा है पूरे दिन भर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है या फिर हफ्ते में या फिर महीने में कितने बार हो रहा है साथ में कोई सरदर्द है या नहीं है या और कोई परेशानी। परेशान तो सारी चीजें एक बार देखने के बाद में ये सब ज्यादा बता सकते हैं कि उसका कारण क्या है एक बार कारण पता चल जाए कि क्यों ऐसा हो रहा है उसके बाद ही में इलाज वगेरे की या उसके लिए क्या आगे सारे ये सब आगे बाद में बता कर सकते चलिए आपने मैसेज किया है नाम क्रिएटिव कॉर्नर करके लिख के भेजा है आप जरूर डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं सूरत में में किरण हॉस्पिटल अपनी सेवा देते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं उन्हें और पूछ सकते हैं आपको पूरा डिटेल थोड़ा देना पड़ेगा अदरवाइज आप अगर डिटेल मैसेज कर सकते हैं तो भी हो सकता है लेकिन फिर भी आप डॉक्टर से सीधे संपर्क करने से ज्यादा बेटर होगा और आइए रेटिनो के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए जिसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं रेटिना क्या है कैसे इसका ऑपरेशन होता है या इसके ऊपर Uh, किस तरह से काम करना चाहिए इसको कैसे संभालना चाहिए जी जी बिल्कुल जो रेटिना है हम अगर नॉर्मल भाषा में बात करें तो ये बिल्कुल एक कैमरा जैसा काम करता है पूरी आँख जैसे कैमरे में आगे लेंसेस होते हैं ऑप्टिक्स होते हैं और हुँ। पीछे रील होती है आज के आजकल के नए जमाने में तो हम स्मार्टफोन या स्मार्ट कैमरा डिजिटल कैमरा आ गए तो रील वाला कंसेप्ट नहीं है पर जैसे पुराने जमाने के कैमरे होते थे उसमें रील रहती थी तो आँख भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है आगे जो हमारी पुतली होती है और लेंस होते हैं वो कैमरे के ऑप्टिक्स है और जो पीछे की रिल है वो आ, हमारी आंख में रेटिना है तो बिल्कुल सब तीनों के तीन लेंसेस और रेटिना तीनों मिलकर एक इमेज बनाते हैं और वो इमेज को ब्रेन तक पहुँचाया जाता है और पूरी इमेज प्रोसेस होती है और हमें दिखता है तो बिल्कुल रेटिना जो है वो एक रिल है जो कि पर, पर, पर, पर, पर, पर्दे के पर्दा वैसे काम कर रहा है अब जी जी काफी बार ऐसा होता है कि जो धुंधलापन है अगर लेंस में धुंधलापन आए तो हम मोतियाबिन कहते हैं अगर और दिखने का कारण खराब होता है मतलब मोतियाबिंद के कारण दूसरा रीजन ये हो सकता है कि सिर्फ चश्मा का नंबर हो पर काफी बार ऐसा होता है कि मोतियाबिंद और चश्मा का नंबर दोनों भी नहीं है और फिर भी धुंधला दु, दिखाई दे रहा है तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आँख पर्दा खराब है और आँख पर्दे में कोई समस्या हो सकती है तो यूजली अगर हम साल में एक बार चेक कराते रहे कि आँख के पर्दे में और चश्मा के नंबर में या पूरी आंख में कोई परेशानी है या नहीं है उस हिसाब से हम आँख की और रेटिना दोनों की भी संभाल रख सकते हैं जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर सर चलिए एक और सवाल आया है और इसके बाद एक और सवाल है ये पहले देते दे दे दे हैं कुछ ही देर तक धुंधला दिखाई देता है आई वॉश के बाद ठीक हो जाता है अच्छा उन्होंने मैसेज किया सर देर तक जी रहते जी हैं आपका कुछ देर के बाद वो फिर ठीक हो जाता है आई वॉश करने के बाद तो हो सकता है कि ड्राई आई हो या जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि कंप्यूटर स्क्रीन वाला इश्यू होता है जिसके कारण ड्राई आईज होती है या फिर यूजुअली एलर्जीज होती है पर फिर भी वो कंप्लीट एग्जामिनेशन एक बार करना ही बेहतर होता है क्यूँकी बच्चा है और हाँ जी और बच्चा है और वो ज्यादा परेशानी है या नहीं है कितनी बताएगा कितनी नहीं बताएगा ये भी डिपेंड मतलब बट नहीं सकते उनकी रिला जी डॉक्टर साहब चलिए आप अगर एक बार दिखा लेंगे तो ज्यादा बेटर है ये भी अच्छा है और इसके साथ में श्री जी ने फिर से वापस पूछा है सर ओल्ड एज में आई साइट आई साइट अलग अलग है।, है क्या जी तो आई साइट भी ओल्ड एज में जो होती है नॉर्मली तो हम दूर की बातें करते हैं लेकिन आफ्टर फोर्टी मतलब चालीस की उम्र के बाद में हमें पास का काम करने के लिए भी चश्मा की जरूरत पड़ती है तो जिसे हम प्रेस बायोपिया कहते हैं तो एक ये होता है कि ओल्ड एज में आई साइट पास का काम करने के लिए वीक हो जाती है जिसके लिए हम चश्मा पहन उसके अलावा मोतियाबीन होता है और उसके कारण अगर डैमेज होता है दिखना कम हो जाता है काफी बार मोतियाबीन में ऐसा भी होता है कि हमें पास की जो रोशनी चालीस की उम्र के बाद में खराब हो गई थी वो अच्छी दिखने लग जाती है पास का अच्छा दिखने लग जाता है और धुंधूर का धुंधला हो जाता है तो ये एक अलग आई साइट ऐसे कह सकते हैं कि हमें सेकेंड आई साइट चाहिए हाँ तो ऐसे अलग अलग जो कंडीशन होती है कि आई ऊपर नीचे होती है जी जी चलिए मुझे लगता है श्री जी आपका सवाल का जवाब आप मिल गया है और आगे बढ़ते हैं और कई बार हम लोग ऐसे एडवरटाइजमेंट किया जाता है कि आपका चश्मा निकल जाएगा कौन सा भी नंबर का हो ऐसे कई एड्स हम लोग देख तो क्या जी. ये रियलिटी है या चश्मा उतारना इतना आसान है की इसके कई टेक्निक या फिर मिथ्य है थोड़ा सा हमें इसके बारे में विस्तार से बताएं नहीं नहीं नहीं चश्मा का नंबर उतारना ये मिथ्य नहीं है ये भी सही है कि ऑपरेशन जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है वैसे वैसे चश्मा के नंबर उतारना बिल्कुल ही मतलब कोई मेजर ऑपरेशन है वैसा नहीं कहा जा सकता की मशीन इतना फास्ट हो गया है सारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम चश्मा का नंबर हटाने वाला काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं तो ये मिथ्य तो नहीं है सही में हटा जी जी जी तो नए टेक्नोलॉजीज क्या क्या हैं जिससे चश्मा के नंबर कम किए जा सकते हैं या ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या हैं उसके बारे में थोड़ा सा जो चश्मा का नंबर हटाने का ऑपरेशन है एक तो लेसर से किया जाता है जिसको हम लेसिक कहते हैं कि लेसर से कॉर्निया जो सामने की पुतली होती है उसका शेप हम बदल देते हैं और उसके कारण चश्मा का नंबर हट जाता है तो एक ये लेसिक होता है लेसिक में भी और टेक्नोलॉजी जैसे आगे बढ़ गई है जो कन्वेंशनल लेसिक होता है जिसके अंदर हम कॉर्निया को जब शेप ऑर्डर करते हैं उसका आकार बदलते हैं तो हम ब्लेड भी यूज करते हैं फ्लैप उठाने के लिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई है वैसे वैसे फ्लैप उठाने की जरूरत भी कम पड़ती पड़ने लग गई है अब स्लैप उठता ही नहीं है और लेसिक सर ही सब कुछ कर देता है तो वैसे वैसे लेसिक होता है दूसरा एक होता है कि अगर हम लेसिक की भी कोई एक रेंज होती है समझो सात नंबर आठ नंबर वहां तक के चश्मा कम होते हैं पर उसके उससे भी ज्यादा नंबर है तो क्या तो ऐसी कंडीशन में आंख के अंदर ही लेंस के ऊपर दूसरा एक लेंस बिठा दिया जाता है और उससे चश्मा का नंबर माइनस किया जाता है तो जैसे ऐसे अलग अलग, अलग टेक्नोलॉजीज़ है और अलग अलग, अलग, अलग उसके रेसिपिएंट्स होते हैं और ये सब डिपेंड करता है कि पेशेंट की आँख के नंबर क्या है और उसकी पुतली की थिकनेस कितनी है या उसकी आँख की कंडीशन कैसी है काफी बार इस भी डिपेंड करता है कि आँख का पर्दा कैसा है काफी कि आंख का पर्दा ही सही नहीं है और चश्मा का नंबर भी साथ में है तो ऐसी कंडीशन में हो भी सकता है कि हम एडवाइस करें कि चश्मा का नंबर ना हटाए उसी में ज़्यादा बेहतर है एक और सवाल शायद आया है ये लिखते हैं सर, अगर किसी की में, अगर गलती से हल्का सा जियो चला जाता है तो आइस डैमेज होता है क्या जी बिल्कुल हो सकती है क्योंकि उसमें अल्कोहल भी होता है पर ऐसी कंडीशन में सबसे बेहतर तो यही होता है की हम तुरंत के तुरंत आँख धो ले पानी से और कोई भी आग नजदीक में आग के डॉक्टर है उनसे एक बार दिखवा कर देख ले कि डैमेज कितना है और वो डैमेज डैमेजेस कर ले हुँ हुँ। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है और डीओ यूज करने के लिए जरूरी है लेकिन उसको आप आंखों के सामने या आंखों में मत लगाइए अगर गलती से हो भी जाता है तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए और गलती करे ना ये बेटर है हाँ जी <laughs> तो सही है क्योंकि आँख हमारी सबसे खूबसूरत चीज है जिससे हम दुनिया को देखते हैं तो इसीलिए इसका केयर उतना ही प्यार से करना चाहिए उतनी शिद्दत से करना चाहिए तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि कई बार स्किन पे ज्यादा हम लोग जैसे इंटरव्यू सर्च कर तो सभी लोग स्किन पे ज्यादा टाइम है थोड़ा सा वो पेन होता है हल्का सा या फिर आँखों में पानी बार बार आ जाता है तो इसके लिए क्या करना चाहिए किस तरह के ये सिमटम्स है इसको कैसे रोकना अगर हल्का सा पानी आता है या कभी कभी खुजाल आती है यूजली एलर्जी होती है या फिर चश्मा का नंबर होता है तो सबसे पहले हम चेक करा लेते हैं कि चश्मा का नंबर है या नहीं, नहीं। अगर चश्मा का नंबर नहीं है तो, तो तो अच्छी बात है अगर है तो चश्मा पहनना शुरू करना चाहिए और अगर ज्यादा परेशानी ना हो आंख में पानी आने की तो ये कर सकते हैं कि सुबह में एक बार बिल्कुल साफ पानी से यानी कि आर वाला पानी या कोई भी पानी से आंख धो सकते हैं आँख एक बार क्लीन कर सकते हैं जी तो परेशानी हो तो फिर एक बार नहीं कर सकते? बिल, बिल्कुल वैसे तो जरूरी नहीं है आई वॉश हाँ. करना जरूरी नहीं है क्योंकि अगर हाँ. ऐसा हम खुद से करें तो डैमेज ही कर सकते हैं पर अगर हमें ऐसा लगे तो कभी कभी हम हाँ साफ पानी से आँख ऐसे धो सकते हैं बस छिटक के अच्छा अच्छा अच्छा जी और आँखों को ठंडक पहुंचाने के लिए कभी कभी बर्फ रखते हैं क्या कपड़ा रखते हैं तो ये ठीक है या नहीं है या कुछ और भी आए हैं कुछ और चीजें हैं रखने है के, के लिए यूजली आँख को ठंडक रखने के लिए हमारी सारी सिस्टम बॉडी के अंदर होती ही है कि आँख जैसे बाहर की बर्फ है हमेशा एयर मिल रही है उसे ठंडक तो वैसे मिलती ही रहती है पर ड्राइनेस वाला इश्यू हो तो उनको ऐसा लगता है की जलन सी हो रही है तो उसके लिए ड्रॉप्स वगैरह होते हैं पर वो के डॉक्टर को दिखाने के बाद में एसेस करना होता है कि ड्राइनेस है कितनी उसमें भी अलग अलग ग्रेड्स होते हैं सिवियरिटी हो जाएगी, कि कितनी ड्राइनेस कितनी खराब है ये शुरुआती स्टेजों में है या बिल्कुल आखिरी स्टेजों में है उस हिसाब से उसके अलग अलग ड्रॉप होते हैं या अलग अलग टेक्निक्स होते हैं उसको ट्रीट करने की तो वो हमें एसेस करके ड्रॉप्स वगैरह शुरू कर ले जनरली आई ड्रॉप्स यूज करना है रेगुलर अगर कोई तकलीफ नहीं है बस ऐसे ही क्लीनलीनेस के लिए या ठंडक के लिए तो क्या ऐसे यूज कर सकते हैं कोई आई ड्रॉप यूज़ुअली यूजली जरूरत नहीं होती है यूजली जरूरत नहीं होती अगर जरूरत पड़े तो भी एक बार कंसल्ट कर देना चाहिए आई स्पेशलिस्ट को की सही में जरूरत है या नहीं ज़रूरत नहीं नहीं? होती। अच्छा, अच्छा। अच्छा रोज भी कई लोग बोलते हैं हैं, हैं कि डालने से अच्छा रहता है, है है, नेत्र नेत्र ऐसे आते हैं। तो वो वो आ... क्या काम करते है या नहीं? <laughs> नेत्र प्रभा जो है वो है। मतलब उसके बारे में हाँ। उसका इफेक्ट या साइड इफेक्ट हम तो ज्यादा जानते नहीं हैं, पर फिर भी अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर कॉन्फिडेंस के साथ में बताते हैं की अगर यूज करना चाहिए तो फिर कर सकते हैं हम्म हम्म रोज वाटर वगैरह मेडिकेटेड आजकल मिलते हैं उसको भी यूज करते हैं लोग क्या वो भी सही है नहीं मेडिकेटेड रोज वाटर आई प्रिपरेशन के लिए स्पेशली बनाया हो तो फिर एक बार अलग बात है पर यूजुअली अगर हम होममेड बनाते हैं तो फिर उसके अंदर जो पानी होता है कितना साफ होगा नहीं होगा किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं होती नहीं। तो मोस्टली अगर ना करो तो ज्यादा पैसा ही हो जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं और श्री जी हैदराबाद से आपके लिए लिखा है वेरी इन्फॉर्मेशन यूजफुल इंफॉर्मेशन डॉक्टर थैंक यू मैडम आइए एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे की हम लोग आ, मोतिया की बात करते हैं कई बार फोर्टी फोर्टी प्लस के बाद या फिफ्टी या सिक्सटी ओल्ड एज में ये सारी दिक्कतें आती है मोतिया का जी ये एक्चुअली में क्या होता है के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें और जो दिया हुआ लेंस है हमारी आंख में वो धुंधला पड़ रहा है वो ब्लर हो रहा है जैसे कोई कांचा है और वो फॉग हो रहा है वैसे ही भगवान का दिया हुआ लेंस फॉग हो रहा है तो हम उसको हटाते हैं ऑपरेशन में और उसके जगह पे एक दूसरा वाला इंसान का बनाया हुआ लेंस डालते हैं और इसी हिसाब से ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो होता है ये कंप्लीट किया जाता है कि जो भगवान का दिया हुआ धुंधला लेंस है वो हम हटा रहे हैं और उसकी जगह पे साफ कोई एक शीशी शीशा दूसरा फिट कर रहे हैं ताकि दिखना क्लीन हो जाए तो एक ग्लास है वो हमने चेंज करना है वो मोतियाबिन का ऑपरेशन है और ग्लास जो धुंधला हुआ वो मोतियाबिन अच्छा ये फिर नया ग्लास बिठाते तो वो भी धुंधला हो जाता है क्या कुछ समय के बाद जी नहीं वो परमानेंटली क्लियर ही रहता है अच्छा अच्छा तो एक बार ऑपरेशन हाँ, हो दिया जी तो वो हमेशा के लिए हो जाता है जी जी बहुत बहुत धन्यवाद और श्रीशा जी लिखते हैं विकांत जी एक सॉन्ग रिक्वेस्ट <laughs> उन्होंने लिखा है की आंख या नैन ये शब्द से कोई गाना आपको याद आता हो तो जरूर सुनाई क्यूँकी डॉक्टर साहब आँखों के डॉक्टर है तो निश्चित तौर पर उन्हें भी अच्छा लगेगा जरूर, जरूर जरूर जरूर तो मैं आज कजरा मोहब्बत वाला आप लोगों के बीच यही कजरा मोहब्बत वाला अखियो में ऐसा डाला कचरे ने ले ली मेरी जान हाँ मैं तेरे कुर्बान दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान हाँ मैं तेरे कुर्बान हो आई हो कहा से गोरी आंखों में प्यार लेके चढ़ती जवानी का पहला बहार लेके दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला जुमके ने ले ली मेरी जान हार मदेरे कुर्बान मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने ले ली मेरी जान हायर में तेरे कुर्बान थैंक यू बहुत शुक्षिया, बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सो मच और आइए डॉक्टर साहब फिर से आपके लिए एक सवाल आया संदीप गुप्ता जी लिखते हैं वॉट इज डायबिटिक रेटो रेटिनोलॉजी रेटिनोपैथी यस तो डायबिटीज जो है आज के जीवन में खासकर के इंडिया में या डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और डायबिटीज सिर्फ शुगर को हमारे हम बॉडी में सिर्फ शुगर बढ़ रही है पर उसका इफेक्ट है पूरी बॉडी में सभी जगह पे आ रहा है जैसे अच्छा, अगर दिमाग हाँ. तक पहुंचे तो स्ट्रोक हो सकता है अगर हार्ट में चाहे तो वो डायबिटिक ये हार्ट अटैक करा सकती है हमारे हाथ और पैरों में यूजली पेरीफेरी में या हम पंजों में या उंगलियों में सेंसेशन कम करा देती है। कि हमें सेंसेशन ही ना हो। कारण आँख में वो मोतियाबिन करा सकती है या फिर आँख के पर्दे में तकलीफ कराती है आँख के पर्दे में डायबिटीज के चलते जो खराबी आती है यही डायबिटिक रेटिनोपैथी है जी जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी सवाल पूछने के लिए वॉट इज डायबिटिक रेटिनोरपी तो डॉक्टर साहब ने उसको बताया कि किस तरह से काम करता है और डायबिटीज में मोस्टली आंखों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो वो लोग कैसे अपने आप को ठीक कर सके इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए डायबिटिक पेशेंट जी बिल्कुल पहले तो ये होता है कि अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उनको तुरंत ही एक बार आपके रेटिना का चेकअप करा लेना चाहिए सबसे पहले अगर कोई परेशानी ना हो तो फिर हर साल में एक बार चेक कराना हो पर अच्छा। पेशेंट को समझ में कैसे आएगा कि हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी या फिर डायबिटीज के चलते कोई खराबी है या नहीं है? क्यों नहीं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स काफी बार ऐसा ही होता है की पेशेंट को कोई कंप्लेन ही नहीं होती है उसको डायबिटीज है डायबिटीज के चलते रेटिना में भी प्रॉब्लम चल रही है उसे दिखने में कोई परेशानी नहीं हो क्यूँ क्योंकि बीमारी के जो शुरुआती स्टेज है उसमें विजन में ज्यादा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को जो कोई शेप है वो ऑल्टर मतलब कोई उसकी शेप सही से नहीं दिखाई देते सीधी लाइन है वो सीधी नहीं बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी सी दिखाई देती या फिर नजर नुदर में बीच में थप्पासा आता है या फिर कभी कभी ऐसा होता है की उनको बहुत सारे मच्छर उड़ रहे वैसा दिखाई देता है तो ऐसी कंडीशन है कि उसमें तुरंत ही आंख के रेटिना का चेकअप करा लेना चाहिए क्यों क्योंकि हो सकता है कि संभवतः उसके अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी हो डायबिटीज में होता क्या है कि जो आंख के पर्दे की छोटी-छोटी नलिया जो होती है ना वो कमजोर सी हो जाती है और उसमें से लीकेज शुरू होता है जब लीकेज शुरू होता है तो पर्दे में सुजन आती है और ये सारी की सारी कमजोरी के साथ में पेशेंट आ सकते पर ज्यादातर समय तो यही होता है की पेशेंट को समझ में ही नहीं आता है कि हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी है या नहीं जब उनको समझ में आता है तब ये स्टेज आ जाती है कि उनको दिखना बिल्कुल ही अचानक में बंद हो गया हो तो यहाँ तक पहुँचे नहीं इसलिए उन्हें पहले से ही रेगुलर चेकअप कराना रहता है चलिए आशा करता तो हमारे डायबिटिक पेशेंट जो हैं उन्हें रेटिनो का हमेशा चेकअप कराना है साल में एक बार और जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो निश्चित तौर पे आपकी आंखों की बहुत जल्दी ट्रीटमेंट हो सकती है और अच्छा भी हो सकता है लेट होने शुरुआती स्टेजों में रहें तो बिल्कुल ही सही रहता है क्योंकि वैसे भी डायबिटीज में पूरे बॉडी में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं और निश्चित तौर पर आपको बहुत एक्टिव रहना है डायबिटिक पेशेंट के लिए हर चीज का जो है आपको पूरा अटेंशन देना है तो आइए आप जाते जाते मैं कहूंगा कि सिंपली uh, हमारे बहुत सारे लोग जो हैं क्लीन पे जैसे शुरू शुरू में हमने बातें की तो उन सभी के लिए आप कुछ एक्सरसाइज या फिर क्या ट्रीटमेंट हो सकता है अपने आप को आंखों को हम लोग संभाल करें इसके लिए खुद से क्या हम लोग केयर करें किन किन चीजों का ध्यान रखें फिर से एक बार रिपीट करिए अच्छा जी जी सबसे पहले तो कोई हम मेक श्योर sure करें कि जैसे हम कोई कंपनी में काम कर रहे हैं या कंपनी वर्कर है तो फिर हुँ. हमेशा प्रोटेक्टिव गॉगल्स ऑन रखें और अच्छा। अगर हम ऐसे कोई जॉब प्रोफेशन में नहीं है तो सिक्स मंथली या इरली आई रूटीन रूटीन आई चेकअप कराते रहे और बिना मेडिकेटेड कोई भी ड्रॉप्स वगैरह आँख में डालें नहीं ये काफी बार ऐसा होता है कि ओवर द काउंटर मेडिकल शॉप से दवाइयाँ ले लेते हैं कंटिन्यूअस लंबे समय तक चलती रहती है और फिर आखिरी में जाके आंख की नस है या सूख रही होती है या कुछ और हो रहा हो तो ओवर द काउंटर ड्रॉप वगैरह अवॉइड और रूटीन चेकअप कराते रहे बहुत बढ़िया संदीप जी एक और सवाल पूछ रहे हैं या oh, तो diabetic, रे, uh, तो तो तो डायबिटिक uh, uh, के बारे में है। है है, है जी। तो सबसे पहले तो, पहला सवाल ये होता है कि अगर मुझे diabetes है, उ, तो, मुझे हो सकती या नहीं हो सकती है मतलब कौन कौन ऐसे रिस्क फैक्टर है जिसके कारण डायबिटीज के कारण आपके पर्दे में खराबी आती है तो सबसे पहली बात की जितनी लंबे समय से डायबिटीज है उतना ज़्यादा चांस है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब ड्यूरेशन है कि कितना लंबा समय से डायबिटीज है हमें दूसरा डायबिटीज का कंट्रोल कैसा है अगर डायबिटीज का कंट्रोल बहुत खराब है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और हमारा मोटापा या शरीर में ओबेसिटी कैसी है या फिर हमारी लाइफ कैसी है या फिर स्मोकिंग वगैरह करते हैं या नहीं है या फिर अगर प्रेगनेंसी है प्रेगनेंसी के समय में भी काफ़ी लोगों को डायबिटीज हो जाती है काफी लेडीज या काफी फीमेल्स को तो उनको भी ये रिस्क ज्यादा होता है ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस काफी ज्यादा है अगर डायबिटीज रेटिनोपैथी है तो सिम्टम्स क्या होते हैं उनका दूसरा सवाल ये था कि क्या सिम्टम्स होते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि मोस्ट मेजोरिटी ऑफ टाइम कोई भी सिम्टम नहीं होते यानी कि पेशेंट को कोई कंप्लेन रहती ही नहीं है अगर रही तो भी यही सारे सिमटम्स होते हैं जैसे कोई किसी भी चीज का शेप है ऑल्टर होना या फिर धब्बा धब्बासा दिखना या फिर ब्लरिंग होना या फिर दिखने में धुंधलापन आना या फिर मच्छर जैसे उड़ना या फिर अचानक में रोशनी कम हो जाना ये सारे सिम्टम्स के साथ में पेशेंट आ सकते उनका तीसरा सवाल ये था कि स्टेजेस क्या हो सकते हैं कि डायबिटिक रेटनोपैथी हुए तो स्टेजेस क्या है तो स्टेजिस में ऐसा है की शुरुआती समय में हाँ जैसे जैसे बीमारी होती है वो शुरू से एक से लेकर पांच स्टेज में डिवाइडेड होती है स्टेज वन यानी कि बीमारी की शुरुआत है और स्टेज फाइव यानी कि बीमारी बिल्कुल अपने अंत स्टेज में है जहाँ के पेशेंट को दिखना कम हो जाता है वगैरह वगैरह वगैरह तो स्टेज वन टू और थ्री जो है उसमें हम एनपीडीआर कहते हैं और स्टेज फोर और फाइव है वो पीडीआर कहते हैं पीडीआर यानी कि नई नई नसों के गुच्छे बन जाना और एनपीडीआर मतलब ये गुच्छे नहीं है और ये सारी चीजें थोड़ा सा बताइए आई डोनेशन जो है ये बहुत ही अच्छी चीज है मतलब आज के समय में आई डोनेशन या ऑर्गन डोनेशन पूरी बॉडी के ऑर्गन डोनेशन ये करना चाहिए और उसके लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई रीजन है कि ज्यादा उम्र हो गई है या फिर आ, हमने अगर आई दे दी तो फिर हो जाए कुछ कि अगले जन्म में काफी लोगों में ये होती है कि अगर हमने आई दे क्या? दी तो फिर क्या होगा हाँ तो ये मिथ ऐसे कुछ भी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम में क्या होगा या क्या नहीं होगा आई डोनेशन यूजअली सभी को करना चाहिए कोई एज उसके लिए बाहर नहीं है या फिर आपने मोदियाबिन का ऑपरेशन कराया है या कोई और ऑपरेशन कराया है उसके लिए भी कोई बार नहीं है कि हमें नहीं करना चाहिए हर किसी को एट आफ्टर डेथ आई डोनेशन करना चाहिए और उसके लिए यूजली कोई रिले मतलब जो अगर हॉस्पिटल में डेथ हुई है तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर या फिर आईसीयू इंचार्ज से बात करनी होती है या फिर अगर बाहर डेथ दे, अगर घर पे हुई है तो फिर वहां पे नजदीक की कोई भी आई बैंक आई बैंक होती है या फिर कोई एन या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो टाइप्स होते हैं वहाँ पे हमें पहले से इन्फॉर्म करना होता है तो बिल्कुल एक दो दो या तीन घंटे में आके आई को जो है रिड्राइव करके चले जाते हैं और आई फिर वो सेम आई डोनेशन के लिए या मतलब जो जिनकी पुतली होती है जो सफेद हो जाती है कोई भी कारणवश उनको रिप्लेस करने के लिए काम आ सकती है हम्म बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और काफी अच्छी अच्छी बातें आपने आंखों के बारे में बताया है और चाहूंगा कि फिर से वापस हम लोग समय मिले तो जरूर मिलेंगे और फिर से वापस आँखों के भी बारे भी में भी और अच्छी जानकारी लेंगे आपसे थैंक यू डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा लगा और मैं फिर से हमारे सभी दर्शक मित्रों को कहना चाहूंगा कि आप भी आंखों का दान कर सकते हैं आई डोनेशन के बोर्ड्स लगे रहते हैं हॉस्पिटल में ही वहीं पर जाके आप फॉर्म भरना होता है एक छोटा सा उपहार भर के देते हैं तो आपकी आंखें आपके बाद भी दुनिया को देख सकती है तो ये आपसे पुण्य मिलेगा तो इन चीजों को जरूर करिए क्योंकि इससे क्या होगा वैसे भी आंखें जल जाएगी खत्म हो जाएगी और किसी का काम नहीं आएगा अगर जाते जाते भी आप किसी काम आ गए तो ये आपका ही पुण्य कर्म है वो जमा हो जाता है तो इस तरह के छोटे छोटे काम हम लोग जाते जाते भी अपना साथ अच्छी चीजों को लेके जा सकते इसलिए कहते हैं दुनिया में आए तो कुछ अच्छा करके जाओ तो कुछ अच्छा चीजें भी हम लोग करके जा सकते हैं आई डोनेशन के साथ या बॉडी के कोई भी पूरा बॉडी भी लोग डोनेट कर रहे हैं तो हम हो सकता है कि बॉडी ऑर्गन्स को भी हम लोग डोनेट करें तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया एंड फिर मिलते हैं थैंक यू सो मच चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं जय हिंद जय भारत ओम शांति सबके मन तो भाती है मुलाकातें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 बाते मुलाते हो बाते मुलाका बाते मुलाकाते